सुबालो सुबालोप निषद्ठंड नैवेह किंचनाग्र आसीद मूलमनाधारा इमा प्रजा प्रजायन्ते सृष्टि के पूर्व इस संसार में कुछ भी नहीं था यह निर्मूल और निराधार था उसी से इस प्रजा का आविर्भाव हुआ चक्षु द्रष्टि नारायण श्रोत्र च्रोत्रव्यं चाराणो घाणात नारायण जेवाचरस्यारायणस्त स्पर्शित नारायण मन मत नाराएण बुद्धिस् बोधव्यं नारायण अहंकारस्हंकर्तव्यं नाराएणश्चित चेतव्यं नाराएण वाच्य वक्त नाराएण हस्त चाधात नाराएण पाद चंराण वायुश्च विसर्जयित नारायण पंद नाराएण धाता कर्ता कर्ता दिव्यो देंव नाराए चक्षु और द्रष्टव्य नारायण है श्रोत्र और स्रोतव्य नारायण है घ्राण शक्ति और घ्रातव्य नारायण है जिह्वा और रस लेने का विषय नारायण है त्वचा और स्पर्शितव्य नारायण है मन और मंतव्य मन का विषय नारायण है बुद्धि और बुद्धि का विषय नारायण है अहंकार और अहंकर्तव्य नारायण है चित्त और चिंतन नारायण है वाक और वक्तव्य नारायण है हाथ और धातव्य देने का विषय नारायण है पैर और गंतव्य नारायण है पायु गुदा और विषयितव्यम नारायण है उपस्थ और आनंदयितव्य आनंद का विषय नारायण है नारायण ही धाता अर्थात धारण करता विधाता कर्ता विकर्ता विशिष्ट रूप से रचना करने वाला और एकमात्र दिव्य देव है आदिद्र मृतो वसवोश्विनावृतो यजिशांत्रोराज्यातिरारायण उद्भव संभव दिव्यो आदित्य रुद्र वायु वसु अश्विनी कुमार ऋग्वेद यजुर्वेद और के मंत्र अग्नि और खृद की आहुति भी नारायण ही है यही नारायण एक दिव्य देव और सभी के उत्पत्ति रूप हैं माता पिता भाता निवास शरण सहजगति नारायण नारायण ही माता पिता भाई निवास शरण मित्र तथा गति सद्गति है विराज सुदर्शना जिता सौम्यांबोघाकुमृत सध्यमानशी राशीसु रासुरासूस्वती विजेयानी नाड़ीनामा दिव्यानी नारायण ही विराजा सुदर्शना जिता सौम्या अर्थात मोघा कुमार अमृता सता मध्यमा नासिरा शिशुरा असुरा सूर्या भास्वती इन दिव्य नारियों के रूप में है गर्जति गायती भाति वर्षति वरुणोर्जमा चंद्रमा काल कविधाता ब्रह्मा प्रजापतिर्मवा दिवसाश्चाध दिवसास्कोर्धि नारायणः जो गरजता है गाता है वायुरूप होकर बहता है बरसता है जो वरुण अर्यमा चंद्रमा काल कवि धाता प्रजापति ब्रह्मा मघवा अर्थात इंद्र दिवस अर्थ दिवस कलाएं कल्प ऊर्धाग दिशाएं और सभी कुछ हैं वे सब नारायण ही हैं पुरुष ए वेद सर्वभूत भव्यम उद्तानोज दंडे नतिरोहति तद्विष्णो परम पदम सदा पश्य सूरय दिवचुराततम तिप्राशो विप्र विप्रण्यवोजागृवाश सीधे विष्णो पदम तदेतनुशासन भेदाशासनि भेदाशासनम जो कुछ वर्तमान में है जो पूर्व में हो चुका है और जो आगे भविष्य में होगा वह सब पुरुष अर्थात परमेश्वर ही है इस अमर जीव जगत के भी वही स्वामी है जो अन्य द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं उनके भी वही स्वामी हैं वही विष्णु का पद परम पद है जिसे विद्वत जन सदैव देखते हैं यह अंतरिक्ष में फैले हुए चक्षु समान है क्रोधित न होने वाले तथा सतत जागृत रहने वाले दिव्रगण इसका साक्षात्कार करते हैं यही विष्णु का परम पद है यही निर्वाण का उपदेश है यही वेद का अनुशासन है यही वेद की सीख है सप्तम खंड अंत शरीर निहित गुहायां अजेको नि पृथ्वी शरीर पृथ्वी मंत्री संचरण्यम पृथ्वी न वेद यप शरीरम जोपोरे चरण्यमापो नदु येज शरीरम जस्तेजोरे संचरण्यम तेजो न वेद यस जो वायुम्तरे सचरण्यम वायुन वेद यसशरम आकाशम्तरे सचरण्यशो न वेद यन शरीर जो मन मनोतरे संचरण्यम मनोर वेद युद्धिशरीम संचरण्य बुद्धिर्न वेद यसंकार शरीर जोहंकार मतरेमकारो न वेद यम्तरे सचरण्यम चिंत न वेद यस व्यक्त शरीर जो व्यक्तम अंतरे सचरण्यम व्यक्त न वेद यसक्षर शरीर जोक्षर अंतरे सचरण्यम्क्षर न वेद यस मृत्यु शरीर जो मृत्युम्तरे सचरण्य मृत्युर्न वेद तभूता पाप्मा दिव्यो दारायण जो शरीर के अंदर हृदय रूपी गुहा में निवास करता है वह आत्मा अज एक और नित्य है उसका शरीर पृथ्वी है जो पृथ्वी में संचरित होता है पर पृथ्वी जिसे नहीं जानती जल जिसका शरीर है जो जल में संचरित होता है पर जल जिसे नहीं जानता तेज जिसका शरीर है जो तेज में संचरित होता है पर तेज उसे नहीं जानता वायु जिसका शरीर है वायु में जो संचरित होता है पर वायु जिसे नहीं जानता आकाश जिसका शरीर है जो आकाश में संचरित होता है पर आकाश जिसे नहीं जानता मन जिसका शरीर है जो मन में संचरित होता है पर मन जिसे नहीं जानता बुद्धि जिसका शरीर है जो, जो बुद्धि में संचरित होता है पर बुद्धि जिसे नहीं जानती अहंकार जिसका शरीर है जो अहंकार में संचरित होता है पर अहंकार जिसे नहीं जानता चित्त जिसका शरीर है जो चित्त में संचरित होता है पर चित्त जिसे नहीं जानता अव्यक्त जिसका शरीर है जो अव्यक्त में संचरित होता है पर अव्यक्त जिसे नहीं जानता अक्षर जिसका शरीर है जो अक्षर में संचरित होता है पर अक्षर जिसे नहीं जानता मृत्यु जिसका शरीर है जो मृत्यु में संचरित होता है पर मृत्यु जिसे नहीं जानती ये सर्वभूतों के अंतरात्मा विनष्ट पाप वाले एक दिव्य देव नारायण हैं एकताम विद्याम पाम तरतमाय दधाव पाम तरतमो ब्रह्मणे ददौ ब्रह्म घोरांगिथे ददौ को ददौ रैको राय दद्यो भूते निर्वाणा वेदाशासन वेदानुशासनमिति वेदानुशा यह विद्या नारायण ने अपरतम नामक ब्राह्मण अति प्राचीन काल के सिद्ध ब्राह्मण को दी थी अपरतम ने ब्रह्मा को ब्रह्मा ने घोरांगीरस को घोरांगी ने रैक् को रैक्व ने राम को और राम ने समस्त भूतों को प्रदान की इस प्रकार यह निर्वाण का अनुशासन है वेद का अनुशासन है और वेद की शिक्षा है अष्टम खंड अंत शरीर निहित गुहाया शुद्ध सोयमात्मा सर्वस्व नेदो ने चंचले शरीरम्येतोपहते ने चिंत्रशे गोपी गर्भवन्नीसारे जलबुद्बुद चंचलेनमचि दिव्यसंगम शुद्ध तेजसगां सर्वे स्वरम अचिंत निहितम गुहायामृत अमृतम आनंद आनंदम तम पश्य विद्वां सत्यन लयन पश्य सभी शरीरों के अंदर हृदय रूपी गुहा में यह शुद्ध आत्मा निवास करता है शरीर तो मेद मांस और रक्त से अभिपूरित है जो अत्यंत न और चित्र चित्रस्थ दीवार के समान गंधर्व नगर तुल्य केले के गर्भ की तरह निस्सार जल के बुलबुले की तरह चंचल है किंतु उससे परे रहने वाला आत्मा अचिंत्य रूप दिव्य प्रकाशवान असंग शुद्ध तेजस्वरूप अरूप सर्वेश्वर अचिंत्य और अशरीर है हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाला वह आत्मा अमृत और दे दिव्यमान है विद्वान उसको आनंद रूप में देखते हैं और उसमें विलय हो जाने के पश्चात उससे भिन्न कुछ भी नहीं देखते